विहधार्योगकर भाष्यार्थ अध्याय एक ब्राह्मण दो जल से विराट रूप अग्नि की उत्पत्ति कर्कुच्य यह अर्क कौन है सो बतलाया जाता है आपोवा अर्कदर आसी तमत पृथ्वी श्राम्य श्राजो रिवर्तन आप जल ही अर्क है उस जल का जो शर स्थूल भाग था वह एकत्रित हो गया वह पृथ्वी हो गई उसके उत्पन्न होने पर वह मृत्यु थक गया उस थके हुए और तपे हुए प्रताप प्रतापपति के शरीर से उसका सार्वभूतेज अग्नि प्रकट हुआ आपो आपोवैया अर्चनांगभूतास्ता एवाकर्क हेतुवादसूचा प्रतिष्ठित इति न पुनः साक्षाक अप्रकारा अग्ने प्रकरण वक्षति अर्कः इति। निश्चय ही जल जो अर्चन का अंगभूत है वही अर्क है क्योंकि वह अर्क संज्ञक अग्नि का हेतु है कारण जल में ही अग्नि प्रतिष्ठित है किंतु वह साक्षात अर्क नहीं है क्योंकि यहाँ उसका प्रकरण नहीं है यह तो अग्नि का ही प्रकरण है यहाँ अग्नि अर्क है ऐसी श्रुति कहेगी भी तलपाम शर इव शरो दभन इव मंडूतमासी दस सहन्यत संघात तेजसा बाह्याप्यनम लिंग वा शरह योपाशर सहय्यतेति सात ये पृथ्वी सात तानृत्तमी वहां उस जल का जो शर के समान शर अर्थात दही के मंड पिंड के समान स्थूल भाग था वह हो गया, अर्थात बाहर और भीतर से तेज के द्वारा परिपक्व होता हुआ वह इकट्ठा हो गया अथवा यथ का लिंग व्यत्यय कर यह अपाम शरह जो शर जो जल का शर स्थूल भाग था वह एकत्रित हो गया ऐसा अर्थ करना चाहिए वह पृथ्वी हो गई अर्थात वह संघात या जो पृथ्वी है वही हो गई तात्पर्य यह है कि उस जल से यह ब्रांड निष्पन्न हो गया उत्पादितायाम् सर्वो हिलोक कार्य कृवा श्राम्यति प्रजापते तहत यत् पृथ्वी सर्ग उस पृथ्वी के उत्पन्न होने पर वह मृत्यु यानि प्रजापति शांत संयुक्त हो गया क्योंकि कार्य करके सभी लोग शांत हो जाते हैं और पृथ्वी की रचना करना यह प्रजापति का बड़ा भारी कार्य था किम त्रांत तस्य श्रांत तप्तस्य खिन्नस्य तेजो रस तेज एवं रस तेजो रसो रसारो निवर्त प्रजापतिशरी कौसव निष्क्रांत अग्नि सौ विराट प्रजापति प्रथमज कार्यकरण संघातवन जाता है सवै शरीर प्रथम स्मरणा उस थके हुए प्रजापति का क्या हुआ सो बतलाया जाता है उस शांत तपे हुए अर्थात खेद को प्राप्त हुए प्रजापति का जो तेजो रस था तेज ही जो रस है उसका नाम तेजोरस है रस को कहते हैं वह निर्व निर्वर्तित हुआ प्रजापति के शरीर से बाहर निकल आया विराट प्रजापति हुआ क्योंकि इस विषय में वही प्रथम शरीरी है यह स्मृति प्रमाण है विराट रूप अग्नि के अवयव में प्राची दिगादि सृष्टि सत्रे धात्मारम व्यकुता दिख्यम तृतीय वायु तृतीय प्राचीदिक शरीरो प्राणस्त्रेधा विसदिदिगरीशौ चाशौ चेमौ अथ सतीचे दिपुम चाशौ चक्तौ दक्षिणाचोदीची चार्शे दौ पृष्ठ मुदरमुर सेशसु प्रतिष्ठित तो प्रतिष्ठित को तीन प्रकार से विभक्त किया उसने आदित्य को तीसरा भाग किया और वायु को तीसरा इस प्रकार यह प्राण तीन भागों में हो गया उसका पूर्व दिशा सिर है तथा इधर उधर की ईशानी और आग्नेयी विदिशाएं बाहु है इसी प्रकार पश्चिम दिशा इसका पुच्छ है तथा इधर उधर की वायव्य और नृत्य विदिशाएं जंघाय है दक्षिण और उत्तर दिशाएं उसके पार्श्व है दुलोक पृष्ठभाग है अंतरिक्ष उदर है यह पृथ्वी हृदय है यह विराट प्रजापति जल में स्थित है इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष जहाँ कही जाता है वही प्रतिष्ठित होता है सचाता प्रजापति त्रिप्रकार आत्मा स्वयम कार्य करण संघातम व्यकुरत व्यभजत दिखात कथम त्रेध इह आदि तृतीयम अग्निव्यपेक्ष पूर्त तथापेक्षया अकुरुते तृतीय तथा तथा इति व्यादिपेक्ष तृतीय द्रष्ट्यम साम्यु्यवाया संख्यापूर्ण उत्पन्न हुए उस प्रजापति ने भूत और इंद्रिय संघात रूप अपने को स्वयं ही त्रिधा तीन प्रकार से विकृत यानी विभक्त किया किस प्रकार त्रिधा विभक्त किया तो बतलाते हैं उसने अग्नि और वायु की अपेक्षा आदित्य को तीसरा बनाया अर्थात तीन संख्याओं का पूरक बनाया इस वाक्य की अनुवृत्ति होती है इसी प्रकार अग्नि और आदित्य की अपेक्षा वायु को तृतीय बनाया तथा वायु और आदित्य की अपेक्षा अग्नि को तृतीय बनाया ऐसा समझना चाहिए क्योंकि तीन की संख्या को पूर्ण करने में इन तीनों ही की शक्ति सामान है स सा एष प्राण सर्वूता आत्मा अग्निवाव्यादीपेण मृत्वात्मना स्वृत्वात्मधाही विहितो विभक्तो न विराट स्वोपमर्दन तस्या प्रथमज सधोपयोगिक अश्व्य दर्शनम उच्यते सर्वा ही पूर्वोक्तर इतोचाम शुद्ध जन्मे संपूर्ण भूतों का आत्मा होने पर भी यह प्राण विशेषतः अपने मृत रूप से ही न कि अपने विराट स्वरूप का लय करके अग्निवायु और आदित्य रूप में तीन प्रकार का हो गया अर्थात तीन रूपों में विभक्त हो गया उस प्रथम उत्पन्न हुए इस अग्नि की अश्वेध कर्म में उपयोगी के अर्थात विराट की यह यह कही जाती है। है, है, हमने पूर्व में इसकी जो उत्पत्ति बतलाई वह सब स्तुति के ही लिए है। यह बात कह चुके हैं। अर्थात इस प्रकार यह शुद्ध जन्मा है ऐसा बतलाने के लिए है तस्य प्राची दिख विशिष्ट स्वान्या असौ चाशान्याम बाहू इरेतेर इरतेर्गति कर्मण अथ सती प्रचीति दिक्पुछ भाग प्रा मुख्य प्रत्यक्सबाचा वायव्यौ सख्यौ सक्षिणी पृष्ठकोणसा दक्षिणाचोदीची पार्शे उभयसमा दौ पृष्ठ पृष्ठम अंतरिक्षम उदर मिति पुर्वतःम अधोभाग सामान्या विशिष्टता में समान होने के कारण पूर्व दिशा उसका सिर है यह और यह अर्थात ईशानी और आग्नेयी विदिशाएं इर्म भुजाएं हैं गत्यर्थक ईर् धातु से इर्म शब्द सिद्ध होता है तथा इस अग्नि की पश्चिम दिशा पुछ यानी निम्न भाग है क्योंकि पूर्व की ओर मुख वाला होने से पश्चिम दिशा से पुष्छ का संबंध है यह और यह अर्थात वायव्य और नैत्य कोण शक्तियां जंघाएं हैं क्योंकि पृष्ठ भाग के कोण होने में उनके साथ उनकी समानता है दक्षिण और उत्तर दिशाएं उसके पार्श्व भाग हैं क्योंकि इन दोनों दिशाओं से संबंध होने में पार्श्वों की समानता है तथा दुलोक पीठ और अंतरिक्ष उदर है ऐसा पूर्व समझना चाहिए और अधो भाग में सामनता होने के कारण यह पृथ्वी हृदय स यशो अग्नि प्रजापति रूपो लोकाद्यात्मको लोकाध्यात्मकोनिरसु प्रतिपे लोका अप्सवुते ये गति तदे त्रतिष्ठती स्थित कसौ एवं यथोक्तम्सु प्रतिष्ठित सर्द्वान्जान गुणफलमेत इस प्रकार ये लोग जल के भीतर हैं। इस श्रुति के अनुसार वह यह लोकादि स्वरूप प्रजापति रूप अग्नि जल में स्थित है इस उपासना का फल वह जहाँ कहीं जिस किसी देश में जाता है तदेव वहाँ ही अर्थात उसी स्थान पर प्रशिक्षित होता स्थिति प्राप्त करता है ऐसा कौन है इस प्रकार उपरयुक्त रीति से अग्नि का जल में स्थित होना जानने वाला यह इस उपासना का गौर फल है संवत्सर और वाक की उत्पत्ति युशो सो मृत्यु सोम शोभाद्रमेना सो नात्म, करातव विराजमग्निमसृजत त्रेधाचात्मन अकुते स कि व्यापार सन् सृजत यह जो मृत्यु था उससे स्वयं ही अपने को ब्रह्मांड के अंदर जलादि के क्रम से कार्यक्रम संघातवान विराट अग्नि के रूप में रचा और अपने को तीन भागों में विभक्त किया यह पहले कहा जा चुका है उसने क्या व्यापार करते हुए यह रचना की शोबत लाया जाता है सो कामयत द्वितीय आत्मा जये तेतीम था वाचम मिथुनम समाया मृत्यु आशीष संबसरो संबसर कालस्य संवत्सरोवत्सरतावत कालस्ता दवत उसने कामना की कि मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो अत उस अस्नायाूप मृत्यु ने मन से वेद रूप मिथुन की भावना की उससे जो रेत बीज हुआ वह हुआ इससे पूर्व संवत्सर नहीं था उस को जितना का काल होता है उतने समय तक वह प्रजापति गर्भ में धारण के रहा इतने समय के पीछे उसने उसको उत्पन्न किया उस उत्पन्न हुआ कुमार के प्रति मुख फाड़ा इसे उसने भाड़ ऐसा शब्द किया वही वाक हुआ स मृत्युर कामयत काम किं द्वित मे मात्मा शरीर येनाह शरी साम स सा जाए तोत्पेत कामयत सव कामि मनसा वाचम् पूर्वोत्पन्न वाचं तैलक्षण मिथुन द्वंद्व सबनमंतवायोचितई विहत सृष्टिक्रमम् मनसान्वालोचित अस्ना लक्ष मृत्यु अस्नाया मृत्यु परामृस्त प्रसंगोदि उस मृत्यु ने कामना की क्या कामना की मेरा दूसरा आत्मा यानी शरीर जिससे मैं शरीरधारी हूं उत्पन्न हो इस प्रकार उसने कामना की इस प्रकार कामना पर उससे उसने पहले उत्पन्न हुए मन से वेदत्रयी परिथुन द्वंद्रयी की मिथुन भाव से भावना की अर्थात मन के द्वारा वेदत्रयी की आलोचना की वेदत्रयी विहित वेदी क्रम का मन से विचार किया ऐसा इसका तात्पर्य है यह कौन था असना या से लक्षित मृत्यु असना मृत्यु है ऐसा कहा जा चुका है श्रुति उसी का यहाँ परामर्श उल्लेख करती है जिससे किसी अन्य का प्रसंग न हो जाए तद्त आसीत त्र मितुने यद्वेत आसीत प्रथम शरीरि प्रजापतेरुत्त्त्पत्त कारणम रेतो ज्ञान बीज ज्ञानकमरूपम तैयालोचनायां यदृष्टवासी जन्म तद्भाव भावित्रृष्ट्वा तेन रेतथ बीजेनापस्वुप्रवेश अंडरूपेण गर्भूत संवत्सरोत संवत्सर प्रजा पतिरभवन न पुरा पूर्व तथत्सर काल प्रजापते संवत्सर कालो नाम नाश न ना बभू उससे जो रेत हुआ उस मिथुन से जो रेत हुआ प्रथम शरीरी प्रजापति से उत्पत्ति में हेतुभूत जो रेत यानी बीज हुआ अर्थात वेद की आलोचना करने पर उसने जो जन्मांतरकृत ज्ञान कर्म रूप बीज देखा उस बीज भाव से भावित होकर जल की रचना कर उस रेत रूप बीज के द्वारा जल में प्रवेश कर अंड रूप से गर्भस्थ रह व संवत्सर हुआ अर्थात वह संवत्सर रूप काल का निर्माता संवत्सर प्रजापति हुआ संवत्सर काल निर्माता प्रजापति से पूर्व नामक काल नहीं होता। प्रजापतिम पूर्वसंवत्सर नाम प्रसिद्ध काल सर कालम कालमिभ मृताभान मृत्यु यवन संवत्सर इह प्रसिद्ध तत परि तमें काल से संवत्सर मरस्ता ऊर्धम असृजत सृष्टवा अंडम अभी नीत तमेवर जाता अग्नि प्रथमशरी अस्नाया मृत्यु अभी दान विदारणम् अभिव्यादान कुमारो भीत स्वाभाविक विद्या युक्तो भाड़ शब्द अकोत् सव शब्दो वाक्शबत उस संवत्सर काल निर्माता गर्भस्त प्रजापति को जितना की यह प्रसिद्ध काल है उतने समय तक अर्थात एक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 उस कुमार ने स्वाभाविकी अविद्या से युक्त होने के कारण डर कर भाण ऐसा शब्द किया वही वाक हुआ वाक यानी शब्द हुआ ऋगादि की उत्पत्ति और मृत्यु के अतृत्व का उपन्यास या ऐति यदि इमम इमं से कनी क्य सतया वाचा तेनात्मेद असृजत यदीद किंचर्चो यजी सांसी यून सा सृजत तदू अध्रीयतर्व आति अतिम तदीती रीती या एवत अदित्यम वेद उसने विचार किया यदि मैं इसे माल डालूंगा तो यह थोड़ा सा ही अन्न भोजन करूँगा अतः उसने उस वाणी और उस मन के द्वारा इन सबको रचा जो कुछ भी यह रिक यजु शाम छंद यज्ञ प्रजा और पशु हैं उसने जिस जिसकी रचना की उसी उसी को खाने का विचार किया वह सबको खाता है यही उस अदिति का अधित्व है जो इस प्रकार इस अदीति के अदीतिव को जानता है वह इस सब का अत्ता भोक्ता होता है और यह सब उसका अन्न होता है स ऐक्षत स एवं कुमारम कृतरव कुमार दृष्टि अस्नायावानपि यदि कदाचि कुमार अभी मन से अभी पूर्वो मनती हिंसा हिंसिष्य इति उसने विचार किया इस प्रकार डर कर शब्द करने वाले इस कुमार को देखकर मृत्यु ने क्षुधायुक्त होने पर भी विचार किया यदि कदाचित मैं इस कुमार को मार डालूंगा अभिपूर्वक मन धातु का अर्थ हिंसा होता है अतः अभिमन का अर्थ मार डालूंगा ऐसा होगा तो मैं कनी अन्न करूँगा कनी यानी बहुत ही थोड़ा भोजन बहु ही अन्न अन्नभोजन करूँगा एवं तद्भा बहुत कर्तव्य दीर्घकाल भाई न कनीय तद्क्षण ही कनीयोन्न सबीजक्षण इव सस्या भाव सह प्रोजनम अन्नबाहुल्यलोच्यय त्रया वाचा पूर्वोक्तया तेन चात्मना मनसा मिथुनी भावोचन मलोचन उपगम्योपगम्येदम सर्वस्थावरम जंगमं चाश्रजत यदिद किंच यंचेद किचोजुंसीम छंश सप्तगात्रदीशस्त्रदी कर्माता मंत्री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 ऐसे उद्देश्य से अन्य की बहुलता के लिए विचार कर उसने उस पूर्वोक्त त्रय रूप वाणी से तथा उसी आत्मा यानी मन से मिथुनी भाव अर्थात आलोचना को प्राप्त हो होकर यह जो कुछ है उस सारे स्थावर और जंगम जगत की रचना की वह क्या है रिक यजु साम गायत्री आदि सात छंद यानी गायत्री आदि छंदों से युक्त स्त्रोत्र शस्त्रादि कर्मों के अंग तीन प्रकार के मंत्र उससे संपन्न होने वाले यज्ञ उन्हें करने वाली प्रजा तथा कर्म के साधनभूत और इन सब को रचा। ननुत तया मिथुनी रिगादी कथम असृजते शंका किन्तु पहले तो कहा गया था कि मिथुन भूतत्री रूप वाणी से उसने रचना की फिर उसके द्वारा उसने रिगादि को कैसे रचा नहीं सदोस अभ्यक्तो मनसस्तभ्यक्त मिथुनी भाविया बाह्यस्तु ऋगादीना विद्यमे कर्मसु विनियोग सर्गति समाधान यह कोई दोष नहीं है मन का जो त्रयी के साथ मिथुनी भाव है वह तो अव्यक्त है इन अभ्यक्त रूप से विद्यमान ऋगादि का ही कर्म में विनियोग रूप से जो ब्रह्म बाह्य व्यक्तिभाव है वही उसकी रचना है सप्रजापतिरव बुध्वा अन्नृद्धि बुद्धवा यदे क्रिया क्रियासाधन फल किचिज तत्दनु दुम भक्षेत अधीयत धित वै रदिति ती यस्मादस्मादिदीतिनो मृत्यो रितिव प्रसिद्ध तथा च मंत्र अदितिर्दीतीक्ष अदिति निर्माता शापिता इत्यादि ही उस प्रजापति ने इस प्रकार अन्न की वृद्धि होती जानकर जिस जिस भी क्रिया या क्रिया के साधन भोज फल की रचना की उसी उसी को भक्षण करने के लिए मन में विचार किया इस प्रकार क्योंकि वह सभी को भक्षण करता है इसलिए उस अदिति अर्थात अदिति नामक मृत्यु का अदित्व प्रसिद्ध है इस विषय में यह मंत्र प्रमाण है अदिति द्वलोक है अदिति अंतरिक्ष है अदिति माता है और वही पिता है इत्यादि जगत सर्वात्मथ नहि न ही कोता दृश्यते तस्मा सर्वात्मा भवति भवति सर्वात्मनो अतएव सर्वात्म जत्वप्य एवेतो अदितेर मृत्यो प्रजापते सर्वस्वनाद्वित वेद तस्तम इस अन्नभूत संपूर्ण जगत का वह सर्वात्म भाव से ही अत्ता भक्षण करने वाला है क्योंकि बिना सर्वात्म भाव की सब का अत्ता होने में विरोध आता है कोई भी एक शब का अत्ता हो ऐसा देखा नहीं जाता इसलिए यह है कि इस प्रकार उपासना करने वाला वह सर्वात्मा हो जाता है सब कुछ उसका अन्न हो जाता है अतः जो सर्वात्म भाव से आता है उसी का सब कुछ भिन्न अन्न होना संभव है यह फल उसे मिलता है जो इस प्रकार इस उपरयुक्त अदिति संज्ञक मृत्यु प्रजापति का सब का सबका अजन करने से अधित्व जानता है प्रजापति की यज्ञ कामना और उसके प्राण एवं वीर का निष्कम सो काम यत भूयसा यज्ञ यजेती योश्रा यो तप्यत त्य शात तप्त यशो वीज मृकात प्राणा वै यसो वी ते सुत्क्रांते अध्ययत शरीर एवं उसने यह कामना की कि मैं पुनः बड़े भारी यज्ञ से यजन करूं इससे वह हो गया। उसने तप किया उस और और तपे हुए मृत्यु का और विर्ज निकल गया। प्राण ही यश और वीर है तब प्राणों के निकल जाने पर शरीर ने फूलना आरंभ किया किंतु उसका मन शरीर में ही रहा सो कामेत्य स्वस्वेधय निर्वचना महता यूयुनपी यजएति जन्मकया भूय शब्द स प्रजापति जन्म अस्वेधे नजत स तद्दभात कल्पादर्तत सौध क्रियाकारकमृत् सन्न काम्यत भूयसा यज्ञेन भूयो यजे एवं महत्कार्यम कामहत्वा लोकवदत शो कामे इत्यादि वाक्य से श्रुति अश्व और अश्वमेध का निर्वचन करने के लिए यह कहती है मैं पुनः महान यज्ञ से यजन करूं यहां जन्मांतर में यज्ञानुष्ठान करने की अपेक्षा से भूयस महान शब्द दिया है उस प्रजापति ने जन्मांतर में अश्वेध यज्ञ द्वारा जजन किया था इसलिए उसकी भावना से युक्त हुआ ही वह कल्प के आरंभ में प्रजापति हुआ अश्वेध के क्रियाकारक और फल रूप से संपन्न होकर उसने कामना की कि मैं पुनः महान यज्ञ द्वारा यजन करूं इस प्रकार महान कार्य के लिए कामना करके वह अन्य लोगों के समान श्रमित हो गया सतप तप्यत तस् शांत तप तेति पुर्वत यशो वीर्युद्रामी पदार्थ स्वयम पदार्थमाणचुराद वै यशो यशोहेतुवात्सु सत्सु ख्यातिर्भव तथा वीर बल बलमस्म शरीर नुत्क्रांतराशस्वी बलवान्वती तस्मा यशो वीर चास्मिन् शरीर तदे प्राणलक्षणं यशो वीर मुदक मुदक्रमुक्रांतवत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 अतः शरीर में प्राण ही यश और वीर्य है वे इस प्रकार के प्राण रूप यश और विर्य निकल गए जसो तदेव यशो वीजभूतेसु प्राणेशुक्रां शरीरा निक्राषु तीर प्रजापतेमुथन भाव गंत अधीयता प्रजापते, तस्या प्रजापते शरीरा निर्गत तस्वेव शरीरे मन आसा कस्य प्रिय विषय दूरम कत्याप मनोभवती तब इस प्रकार जस और प्राणों के उत्क्रमण करने पर अर्थात शरीर से निकल जाने पर प्रजापति के उस शरीर से स्वयं रूप विकार को प्राप्त होना आरंभ किया अर्थात वह अमेद्य अपवित्र हो गया किंतु जिस प्रकार किसी प्रिय वस्तु के दूर हो जाने पर भी उसी में मन रहता है वैसे ही ही शरीर शरीर से निकल जाने पर भी उस उस प्रजापति का मन उस शरीर में ही रहा। पासना और उसका फल, शरीरे गत हा सन किम अकरोत इस शरीर में ही जिसका मन लगा हुआ है ऐसे उस प्रजापति ने क्या किया सो बतलाया जाता है सो काम यत मेध्यम मदंम सियादात्मे न्यामी तथो स्वस्व्यम अभूदति तद ही स्वेधस्वेधत्म वा अस्वेधम वेद यानमें तमनु्य म्यत तम संवत्सर सेत्म आलभत वसं देवताभ्य प्रौत तस्म सर्वत्र प्रोक्षितिम्यम आलभंते यहाँ अश्वेधो ये सपति तस्य संवत्सर आत्मा अग्नि अर्कस्त मे लोका आत्मास्तावेता स्धौ सौ पुनरवेक दीवता मृदुरवाप पुनर्मृत्युम दी नैनम मृद आपनोती मृत्युस्यात्मा भगवेतासा उसने कामना की मेरा यह शरीर मेध्य यज्ञ हो मैं इसके द्वारा शरीरवान हूँ क्योंकि वह शरीर अश्वत् अर्थात फूल गया था इसलिए वह अश्व हो गया और वह मेध्य हुआ अतः यही अश्वेध का अश्वेधत्व है जो इसे इस प्रकार जानता है वही अश्वेध को जानता है उसने उसे अवरोध रहित बंधन शून्य ही चिंतन किया उससे सर के पश्चात उसका अपने ही लिए अर्थात उसका देवता प्रजापति है ऐसे भाव से आलभन किया तथा अन्य पशुओं को भी देवताओं के प्रति पहुंचाया अतः याज्ञिक लोग मंत्र द्वारा संस्कार किए हुए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 एक हो जाता है सो सोकामयत कथम मेध्यम किंच आत्म मेधाह ये मेद शरीर सैद् आत्म्यात्मेन शरीरण शरीरवां सियामी प्रवेश यस्र तद्गाशो वीज सद अश्व तत अश्वत तस्वत नामा प्रजापति प्रजापतिर साक्षा स्तूत यस्माच्च पुनस्तवीय अमेध्यम संवेध्यम अभूत तस्मा स्वेध सियादेधना क्रोरश्वेधव अश्वेधना लाभ क्रियाकलामको हि रेवेति स्तुयते उसने कल्पना की कामना की किस प्रकार मेरा यह शरीर मेध्य यज्ञी हो जाए तथा मैं आत्म आत्मन्वय आत्मवान अर्थात इस शरीर से शरीरवान हो जाऊं और ऐसा विचार कर उसने उसमें प्रवेश किया क्योंकि वह शरीर उसके वियोग से यशोविरीहीन होकर अश्वत्थ अश्वयत्थ अर्थात फूल गया था अतः तो उससे अश्व उत्पन्न हुआ इसी से अश्व नाम का साक्षात प्रजापति है इस प्रकार उसकी स्तुति की जाती है क्योंकि उनके उसके पुनः प्रवेश से या, यह प्रवेशन और होने पर भी मेध्य हो गया था इसी से का का यानी नामक यज्ञ है अर्थात उसे अश्वेध नाम मिला है यज्ञ क्रिया कारक और फल रूप होता है अतः तो वह प्रजापति ही है ऐसा कहकर उसकी स्तुति की जाती है क्रतोनिवर्तक स्वस्थ उक्तं इत्यादिना प्रजापतिव उत्तम उषा प्रजापति अस मेध्य इदीना तथा मेध्य प्रजापतिस्वूपयाग्नेथोक्त क्रतुफलात्मतया सोपाशन विधातरभ्य क्रियापद विधायक श्यावाद क्रियापदापेक्ष प्रकरण से अयं उषा इत्यादि गाक्य से यज्ञ निर्वाहक अश्व का प्रजापतित्व कहा गया अब उसी प्रजापति रूप मेध्य अश्व की और यज्ञ फल रूप से उसी के समान उपरयुक्त अग्नि की उपासना का विधान करना है इसलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है पहले तृतीय वाक्य में विधि बोधक क्रियापद का श्रवण नहीं हुआ है और उपासन संबंधी वाक्यों में क्रियापद की अपेक्षा होती है इसलिए इस प्रकरण का यह अर्थ जाना जाता है यद्यपि पहले या एवेतरे तेरह द्विती वेद ऐसा विधायक वाक्य आया है परंतु वह प्रकरण अश्वमेधोपासना का है इसलिए वह वा मुख्य वाक्य नहीं है अतः उस अभाव की पूर्ति करने के लिए यहाँ श्रुति एस व अश्वेधम वेद या एनमेवम वेदा इस प्रकार रूप से उसका विधान करती है एक अश्वेधन वेद य कच्चिदेन अस्विप अर्क च यथोक्तम एवम यथोक्तमेंवक्षमाणे सामसन प्रदर्श्यम विशेषणेन विशिष्टम वेद स एषोश्वेधम वेद नान्य तस्माद वेदितव्य इत जो इसे इस प्रकार जानता है निश्चय वही अश्वेध को जानता है जो कोई भी इस अश्व को और ऊपर बताए हुए अग्नि रूप अर्क को आगे कहे जाने वाले साक्ष संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित विशेषण से विशिष्ट जानता है वही अश्वमेध को जानता है कोई दूसरा नहीं अतः तात्पर्य यह है कि इसे इसी प्रकार जानना चाहिए कथम तथा पशु विषय एवं तवदर्शनम आह तजापति भूयसा यज्ञ यजेजे काम आत्मा पशु मेध्यम कल्वा तम पशुम अनवरुवोत्सिष्ट पशुमधम अकतत्व मुक्त प्रग्रह अमनता चिंतत तम संवत्सर पूर्ण सेर्धम आत्मे आत्मार्थ। मालब मत, देवता मलभत प्रजापतिदेवताेत कृतवान पशु नन्यांग ग्राम्यान ननियाण देवताभ्यो यहांता प्रत्यो प्रति गमितवान किस प्रकार जान, जानना चाहिए सो इस विषय में पहले श्रुति पशु विषयक दृष्टि का ही निरूपण करती है प्रजापति ने ऐसी इच्छा कर कर, बंधनहीन चिंतन किया फिर पूरे एक संवत्सर के पीछे उसे अपने ही आलोभन किया अर्थात प्रजापति देवता संबंधी पशु रूप से उसका आलोभन किया तथा अन्य देवताओं को भी संबंधी अन्यान्य अन्नग्राम्य एवं वन्य पशु प्राप्त प्रजापति यस्चे प्रजापतिरम्यत तस्माुक्न विधिनात्म पशुस्वध्यम कल्पयित्वा प्रोक्षाण आलभ्यमस्वाह मध्य एवं सामम अन्य इतरे पशु ग्राम्या यथा यथादतमन्यो दैवताभ्य आलभ्य मदवय भूताभ्यव अतदानी सर्वैवत्यम प्रोक्षित प्राजापत्यं आलभंत याज्ञिका क्योंकि प्रजापति ने ऐसा माना था इसलिए दूसरे यज्ञकर्ता को भी उपयुक्त विधि से ही अपने को यज्ञ अश्वान कर मैं वेद मंत्रों द्वारा अभिषिक्त होकर सर्वदेव संबंधी होता हूँ किंतु आलोभन किए जाने पर केवल अपने ही देवता के लिए हों तथा दूसरे ग्राम्य और वन्य पशु अन्यान्य देवताओं के अनुसार मेरे ही अवयवभूत विभिन्न देवों के लिए आलभन किए जाते हैं ऐसा जाने इसीलिए आजकल याज्ञिक लोग समस्त देवताओं के लिए मंत्रों द्वारा अभिषिक्त किए हुए प्रजापति संबंधी पशु का आलोभन करते हैं एवैष वा अश्वेधो येष तपति यस्व पशु साधनक्रतु स एष साक्षात्लभूत निर्दश्यत वा अश्वेधकोशौ ये सबता तपति जगत भाषयती तेजसास्या से क्रतु फलात्म संवत्सर काल विशेष आत्मा शरीरम तवत्सर से एष तपति इसकी व्याख्या की जाती है इस प्रकार यह तो पशु द्वारा साध्य क्रतु है वही ऐसा अश्वमेध इस वाक्य से साक्षात फल स्वरूप से बताया जाता है वह कौन सा है जो कि सूर्य तपता अर्थात अपने तेज से जगत को प्रकाशित करता है उस इस यज्ञ फल रूप सूर्य का संवत्सर काल विशेष आत्मा यानी शरीर है क्योंकि उसी के द्वारा संवत्सर निपन्न होता है कुट नोट क्योंकि सूर्य के उदयास्त के रात के द्वारा दिन रात के द्वारा होता है यहाँ तक अश्वमेध की सूर्य रूपता अब उसके आधारभूत अग्नि का सूर्यत्व जाता है। साध्यवाच्च फल से क्रतुत्व रूपेण निर्देश है अयम पार्थिवि अर्क साधन भूता तस् चारक लोका शरीरवयवा तथा चाख्या तस्ची दाव तैत्या यहाँ तबर्काश्वेध क्रतुफले अर्क य साक्षात क्रियात्मकः निर्देशः पार्थिवग्नि सक्षात्क्रतुरूप क्रियात्मक क्रोरग्नि साध्यवाद निर्देशः आदित्यो साध्यवाच्चल इति उस यज्ञात्मा का साधनभूत यह पार्थिव अग्नि अर्क है यज्ञफल अग्नि साध्य है इसलिए उसका यज्ञ रूप से निर्देश किया गया है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 तथा फल यज्ञ साध्य है इसलिए आदित्य अश्वेध है इस प्रकार यज्ञ रूप से ही उसका निर्देश किया जाता है तौ तो साध्य साधनौतुफल भूतौदित सऊ पुनर्भूय एक देवता का सा मृत्युरव पूर्वमप्येक्रिया साधनफलभेदा विभक्ता तथा चोक्त स त्रेधात्म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 ऐसा ही कहा भी है उसने अपने को तीन प्रकार से विभक्ति किया इत्यादि वह फिर भी के उत्तर काल में भी एक ही देवता मृत्यु ही हो जाता है यह पुनरव एनम अश्वेधम मृत्युमेका देवता वेद अहमे मृत्यु, मृत्यु रत्म्य स्वेध एका देवता मद्रूपा अश्वाग्नि साधन साधि सो तो प्रजयती पुनर्मन मर सकन्नर्मा न जायत अपजिपी यादित्या पुनराप्यूदीत संख्या नैन मृत्युमा कस्मा मृत्यु एवं विद आत्मा किंच मृत्युरव फलूप सन्नेता देवता तस्तुदा फल जो इस प्रकार इस अश्वेध को मृत्युपे एक देवता जानता है अर्थात मैं ही अश्वमेध रूप मृत्यु हूं अग्नि और अश्वरूप साधन से सिद्ध होने वाली एक देवता मेरा ही रूप है ऐसी जो उपासना करता है वह मृत्यु को जीत लेता है तात्पर्य यह है कि एक बार मरकर वह पुनः मरने के लिए उत्पन्न नहीं होता इस प्रकार परास्त हो जाने पर भी मृत्यु इसे पुनः प्राप्त कर लेगा ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है इसे मृत्यु पुनः प्राप्त नहीं कर सकता क्यों क्योंकि इस प्रकार जानने वाले का मृत्यु आत्मा हो जाता है बल्कि मृत्यु ही फल रूप होकर इन देवताओं में से कोई एक हो जाता है उस उपासक को यही फल प्राप्त होता है इतारण्य को उपनिषदभाषे प्रथमाध्याय द्वितीय अग्निब्राह्मणम